इसलिए हमारे पद्म प, पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में गंगा जल है और वहां पर अगर मदिरा आ जाए तो आपके घर का गंगा जल अपवित्र हो जाता है ऐसी ऐसा बताए गए शास्त्रों के अंदर अच्छा देखो अब कुछ लोग देखो एक बात एक बात है ध्यान देकर सुनना अब कोई हरिद्वार से आया कुछ लोग बोलते ना कुछ कुछ मूर्ख जैसे प्रश्न करते हैं जरूरी गंगा नहानिएगी गंगा तो हर जगह मौजूद है ऐसा वैसा लोग भाषण देते हैं तो अब विचार करना गंगा कर हरिद्वार तो से आपका मित्र आया गंगा जल लेकर आया अब प्याले में गंगा जल रखा ही है। और उस गंगा जल में कुत्ता मुंह मार देगा तो अब आपको इस गंगा जल को पिएगा नहीं पिएगा क्या कहेंगे अरे ये तो आप पमित्र हो यार फेंक देंगे उसको और वही आप गंगा में नहा हो और कुत्ता गिर जावे कुत्ता भी नहा हो गंगा के अंदर तो कोई कहोगे ना कुत्ता गिर गया आप पवित्र हो गया गंगा जी का जल निकलो बाहर उसमें आचमन करोगे पता कुत्ता भी गिरा हुआ है हाँ ये विशाल गंगा है वो कौन सा आकार है गंगा जी का विशाल आकार है गंगा जी का तो जहां पर गंगा जी की विशाल धाराएं बह रही है वहां पर हमें जाकर स्नान करना चाहिए ये मन की तसली के लिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई जब गंगा जी का जल्दी आया वो इसी में पवित्र हो जाएंगे नहीं गंगा स्नान करना है ये हमारे शास्त्रों के प्रमाण है क्या कहा भगवान है कि दिव्य नदियों में स्नान करना चाहिएगा जाकर तो हमें थोड़ी बना दी फिर नदियों को तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए तो वो विशाल होती है गंगा तीसरा से हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कि हमारा युवा क्या सबकी बुद्धि खसका गई लड़ने झगड़ने लगे कृष्ण बलराम जी ने रोका उनको भी धक्का दे दिया भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसी रही उठाई भगवान ने ईरघा घास सब क्यों उठाई कृष्ण बलराम ने मैं उठाऊंगा तो सब उठाएंगे उठाकर देव मारना रम कर दियो सब चले गए इस तरह सुखदेव जी कहते परीक्षित छप्पन करोड़ यदि वंशियों में ब्रज जी बचे बाकी सब जय सिया हो गए बल भक्त बस भगवान गी आप भगवान ने कहा पृथ्वी का भार हल्का हो गया जो बचे कुचे थे वो भी हल्के हो गए उस समय बलराम जी ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए भगवान ने कहा जा बलराम तेरा कल्याण हो बलराम जी भगवान को नमन करते हैं बलराम जी का शरीर पिघलने लगा और शेष रूप के अंदर आ गए और पुनः पाताल में जाकर अपने फनों पर बलराम जी ने ब्रह्मांड को धर्म कर लिया बोले बलभद्र महाराज की जय महाराज भगवान कृष्ण वही प्रभा क्षेत्र में वृक्ष के नीचे टांग पर टांग धरे भगवान बैठ गए भगवान के पग के तलबे से दिव्य प्रकाश चमक रहा था और वही भैलिया थे जिनके पास वो लोहे का टुकड़ा बजा था जिन्होंने अपने बाण के आगे नोक बनाती थी उस भैलिया को ऐसा लगा कोई हिरण है तो उसने बाण चला दिया और वो बाण आकर भगवान कृष्ण के पैर के तलवे के नीचे लगा जब वो आया बहलिया तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान थे किस रूप में दो हाथ वाले तो नहीं थे कितने रूप में विराजमान थे चतुर्भुज रूप में विराजमान थे मैं एक आपको बात बता दूं ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है हमारे किसी गुरु भाई ने एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें लिखा है कि भगवान को बाण लगा भगवान की मृत्यु मृत्यु हो गई अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया वहां भगवान का दिल नहीं जला तो दिल बता दिया यहां वहां कुछ भी जो उन्होंने बता रहा कर दिया यह बात सुखदेव जी ने नहीं कही सुखदेव जी तो नहीं कह रहे सुखदेव जी, तो जी तो कह रहे भगवान कृष्ण शरीर सही दें और हमें इस बात को मानना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध में जाते हैं तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा था वेद जी को कि आपने क्या क्या लिख दिया कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया कौन कह रहे देव ऋषि नारद जी तब देव ऋषि नारायद जी की कृपा हुई तो भगवान वेद जी ने गुरुमुख हुए अपने गुरु देव की कृपा से देव ऋषि नारायद जी ने चतुर्श्लोक भागवत का अर्थ निकाला और अट्ठारह हजार श्लोकों का निर्माण कर दिया और उन्ही वेदव व्यास जी ने किसको बताया भागवत अपने बेटे सुखदेव जी को दूसरों को क्यों नहीं शिक्षा दी क्या वेदव जी के पास शिष्यों की कमी थी क्या क्यों नहीं शिक्षा दी थी बोले पूर्ण वैराग्य किसके अंदर है सुखदेव में जो काबिल है जो ग्रंथ को समझ सकता है वो शक्ति किस में सुखदेव जी में और वही सुखदेव जी क्या कह रहे हैं हे परीक्षत शरीर सहित भगवान अपने धाम को गए कहीं शरीर छोड़कर नहीं गए श्री कृष्ण और भगवान का सच्चिदानंद शरीर है कुछ मूर्ख जो है वो वीडियो हमें दिखाते हैं बोले देखो कृष्ण को बाण लगा कृष्ण मर गए हरे इधर लोगों को गोलियां लग जाती नहीं मरते हैंगे तुम बाण कृष्ण को लगा मर गए बलराम जी को क्यों नहीं लगा बलराम जी क्यों नहीं मरे क्या बलराम जी श्री कृष्ण से बड़े तत्व हैंगे क्या बलराम जी तो श्री कृष्ण के अंश हैं जब वो नहीं मरे तो कृष्ण कैसे मर सकते हैं तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेगी हमें उस पर नहीं चलना है। और हमको ज्यादातर ग्रंथ राज्य की बात और वैसे भी 18 पुराणों में छह सतोगुणी है छः रजोगुणी है छ और सबसे ज्यादा हमें वेदव्यास वेदव्यास जी, वे, वे, वेदव जी ग्रंथ भागवत भी सबसे ज्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो सुखदेव जी भी कब कब प्रिय लगे सब वैष्णवों को जब भागवत को अध्ययन किया है जब सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन नहीं किया था ना तो कोई सुखदेव जी को पूछता नहीं था जब भागवत को अध्ययन किया तो वैष्णवों के प्रिय होंगे श्री पूजन नहीं होंगे श्री सुखदेव वो स्वामी जी महाराज जी तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है हम इस बात पर चल रहेगा दूसरे कुछ भी दिखाए कुछ भी कहे वो हमें नहीं पता हम नहीं जानते हैं तो यहां पर हुआ ये बहेली आ गया भगवान के सामने रोने लगा भगवान बोले क्यों रोते हो बोले प्रभु आपके चरणों में अपराध हो गया भगवान ने कहा अपराध नहीं हुआ अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए मैंने बस उसके वचन को अपने पग में लगा लिया कौन है आपके भक्त दुर्वासा ऋषि जब दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि इस इस लोहे के टुकड़े से यदुवंश का नाश होगा तो भगवान ने केवल अपने भक्त की बात को पूर्ण करने के लिए क्योंकि भगवान भी कृष्ण के यदुवंशी हैं तो उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को अपने पग में अपने चरणों में रख लिया कहा लगा चरणों में आँख में भी लग सकता था सर में भी लग सकता था छाती में भी लग सकता था